किसी के लिए कईयों को लक्ष्य करके बोला लेकिन किसी ने अपनी ओर ले लिया तभी भी तो एक ही हुई अभी तो 107 और वापस बाकी है ऐसा कुछ बनाओ एक गाली जो गुरु ने दी वापस एक सौ बाकी जो भी <laughs> <laughs> बनाने मनाने, अभी गंगा किनारे का क्या क्या मना लिया तो गोपी चंद्र को मां ने तीन चावल दिए किले में रहना मोहन भोग पाना और शहजा पर शैन करना खूब थके तो वापस भी कहीं भी पड़ा रह जाएगा इसको भी ऐसा ये खाऊं यहां रहू महू नारायण में भी ये बहादुरी है इधर भी पड़ जाएगा ऐसा सजावट चाहिए ऐसा चाहिए नहीं आवश्यकता ह की ज्यादा नहीं तो उद्देश्य मना ले ब्रह्म सुख का हम तो जानबूझ बुझ के ऐसी जगह जाते जहा अपमान हो, शरीर में राग होता है तो अपमान का दुख होगा राग और द्वेष ये भारी शत्रु है शरीर मर जाता लेकिन ये नहीं मरते मधु कहटो भगवान नारायण के कानों से उत्पन्न हुए थे और नारायण ने देखा के तो परेशान करेंगे लोगों उनसे लड़े लड़ते लड़ते पांच हजार बरस बीत गए वो मरे ही नहीं लेकिन एक दिन वो लल हसी खो कि नारायण हम आप पर प्रसन्न है ये हम दो हैं और तुम अकेले हमारे से लड़ रहे हो हार नहीं मान रहे हो हम तुम पर राजी हैं वरदान मांग लो बोले वरदान दे दो कि तुम मेरे हाथ से मरो <laughs> वापस हम आपके ही पैदा किए हुए हम करें मरें तो मरो वापस कैसे मरोगे बोले महाराज वैराग्य और प्रेम होगा वहां हम मर जाएंगे संसार में राग होता है किसी से नफरत होती है नफरत की जगह पर प्रेम रख दो राग की जगह पर वह रख दो हम मरे मराए हैं वापिस पाँच हजार वर्ष में नारायण जूझते जूझते उनको मार नहीं पाया लेकिन सत्संग की ऐसी युक्ति ये वैराग्य और प्रेम अथवा अभ्यास अभ्यास से न तू कौन ते वैरागि न जिस माहौल में रहते हो वहाँ वापस वही का वही करना न चाहते हो भी वही के वही फिसलाट होती इसलिए उस माहौल से थोड़ा मैंने कल बताया था आज सुबह भी बताया था शायद हाँ अभी मैं बहत्तर साल में शरीर आप देखते ठीक ठाक मेरी सेवा में लड़कों की जगह पर नारायण की माँ भले वो संयम में मानती हम भी मानते फिर भी वो भोजन भोजन या रहन सहन साथ में होता तो चुम्बकत्व शक्ति जीवनी शक्ति इतनी हमारी नहीं रहती जितनी अभी है भले हम ब्रह्मचर्य व्रत पालते भी साथ में रहते तो तेज क्षीण हो जाता है ओझ क्षीण हो जाता आकर्षणीय शक्ति ये अंग्रेजों ने गंदगी लाई बेडरूम साथ में रोन रहना एक ही कमरे में पति पत्नी वो चुंबकत्व शक्ति जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती व्यक्ति जब रोता है निगेटिव सोचता है मैं दुखी हूँ परेशान हूँ तो 35 से 40 टका ऊर्जा नाश हो जाती है। जब काला मुँह करता है पति पत्नी का व्यवहार तो 55 से 60 टका शक्ति लॉस हो जाती है। जब हंसता है तो हंसता है और और कोई खुशी की चेष्टा करता है तो उसमें 8 टका शक्ति खर्च होती किसी में पाँच पंद्रह पचास ऐसी शक्ति खर्च होती रहती है दिन भर में शक्ति खर्च होते होते रात को थकान महसूस होती है फिर सो जाता है कुछ नहीं करता तो शक्ति संचय होती फिर खर्च होता देवताओं की उम्र ज्यादा क्यों होती है कि उनकी क्रियाएं ज्यादा नहीं होती इसलिए उनका वरदान फलता है पलके भी नहीं हिलती हमारी तो पलकें हिलने में भी शक्ति खर्च होती है। जो लोग ताली जोर से ठोकते तो मैं तुरंत टोकता रहता हूँ वापिस इसको पता है मूर्ख लोग जोर से ताली ठोकते तो उसमें शक्ति खर्च होती ज्यादा हिलते डुलते तो मैं रोकता हूँ ज्यादा शक्ति का व्यय ना करो शक्ति को शांति में बदलो शक्ति को भोग में मत बदलो शक्ति को उछलंगता में मत बदलू शक्ति को विश्रांति में लिया आत्मशांत अकेले बैठे हरे तरह अकेले बैठे तो सौभाग्य की बात है शांतों, अकेले आया, अकेला जाना नहीं चैनल चालू करके अपने आप में तृप्त नहीं है अतृप्त है तभी चैनल से सुख लेता तो उससे मजा नहीं आता तो दूसरी दवाई उससे लिया तीसरे मौत छोटी मानसिकता वाले हे पान मसाला तू सुख दे हे चैनल के प्रोग्राम तू सुख दे शक्ति नाश करके ठूस सो जाती हमने तो याद नहीं कि किसी दिन टीवी में कुछ प्रोग्राम देखा हो कभी कभी पहले शुरू में कोई दिखाया होगा थोड़ी देर न तो कई महीने कई वर्ष बीत जाते मैंने अपना सत्संग भी किसी चैनल में आधा घंटा नहीं देता आज तक किसी ने लाके के देखा तो दस पांच मिनट मेरा अपना नहीं दूसरे किसी का दिखाया तो बाह में गया चलो ठीक काय तो को आंखों पे रोशनी उधर खत्म हो जेड में भी आज तक मैंने आधा मिनट या एक मिनट कभी देखा होगा वो प्रोग्राम आज तक एक आधा मिनट कभी देखा होगा तो नहीं देखा है कि देखा है तो आधा मिनट एक मिनट से ज्यादा नहीं देखा होगा क्यों डाक्टर बाहर तो अपने में रहो अपने मतलब का आप ईश्वर के तरफ दूसरों को ईश्वर के तरफ शक्ति का संचय शक्ति का आध्यात्मिक कारण कर्म का आध्यात्मिक कारण भाव का आध्यात्मिक ज्ञान का आध्यात्मिक करण बस हो गया आदि भौतिक बहुत, बहुत नीचे ले जाता है आदि देवी कुछ प्रभाव बनाता है आध्यात्मिक जहां से आया वहां पहुंच जाता है पूर्ण गुरु कृपा मिली पूर्ण गुरु का गया। संसार वाही बैल सम दिन रात बोझा ढो जागते तो भी करते रहते सपने में भी कुछ ना कुछ उदेड़ बूंद करके बोझाइड होते हैं। शांत तो होना चाहिए निसंकल्प अवस्था में मजे की बात है हम हरिद्वार आते तो बहुत लोग आते समितियां आती हैं तो हम चाहते हैं कि हम जहां ना चाहते ले जाना चाहते हैं वो वहां चले वहाँ तो नहीं अब जा रहे आप चलो प्रोग्राम दो चलो चलो चलो लुधियाना चलो चंडीगढ़ चलो उज्जैन चलो हैदराबाद चलो फलानी चलो कितनी समझ है बस चलो ही चलो हम चाहते तुम तो अंतर्मुख हो जाए हम जहाँ ले जाना चाहते वो नहीं बेटे चलते मेरे कोई चलाते रहते हैं बहत्तर साल की उम्र तक चलाया अब तो थोड़ा तुम तो मेरे तरफ चलो बैठो शांत हो जा अनुष्ठान करो एकांत में जाओ जीवनी शक्ति खत्म हो जाएगी बुढ़ापा हो जाएगा लाचार हो जाएंगे अभी पत्नी तुम्हारे लिए रोती है फिर पत्नी बीमार होगी तुम उसके लिए रोओगे रोना ही तो बाकी रह गया सुबह से शाम तक जीवन से मौत तक वापस क्या प्रयत्न करते हैं सब दुख को भगाना सुख को पकड़ रखना है तो सर क्या रहता है दुख ही बच जाता है वापस का भाई आया था कल बेटा पढ़ता नहीं भगवान मिले शांति मिले भक्ति मिले वो चोरो ना चोरों पड़े बड़ उठे कमाए खा रहे वापस वहां भी जब देखो जहां देखो विचारों की मती गति सुन हे राम जी मरुभूमि का मृग होना अच्छा अज्ञानी का संगठी करें आप इस अज्ञान के संस्कार भरते हैं तो मजबूत ब्रह्मनिष्ठा है तो बापू मौज करते हैं। नहीं तो बापू को भी बेटे ही बना देवे सब ये रात एकदम छिक छिका छिक छ